श्री मां शारदा देवी के दिव्य लीला विवाह और प्रारंभिक वर्ष स्वास्वर्मा शारदा गृह मेधिनेर धुनिवार निर्धत दक्षिणेशरवासी स्वामी विमलानंद द्वारा रचित स्त्रोत्र हे राम कृष्ण आपने शारदा देवी के साथ गृहस्थ के रूप में नीला करते हुए धर्म का श्रेष्ठ पालन किया आपने गंगा जी के द्वारा पवित्र दक्षिणेश्वर के मंदिर उद्यान में अपना निवास स्थल बनाया हिंदू परंपरा के अनुसार निराकार ईश्वर परम सचित आनंद है ब्रह्म यानी निराकार ईश्वर साकार से परे हैं परंतु साकार ईश्वर आकार मय है वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं वे नित्यमुक्त, मुक्त परम पूर्ण और परम पवित्र हैं सगुण ईश्वर श्रेष्ठ पालन और संहार करने की शक्ति से संपन्न है इसे शक्ति या माया महामाया जगदम्बा कहते हैं शिव और शक्ति पुरुष तत्व और स्त्री तत्व अभिन्न है जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति या दूध और उसकी धवलता सृष्टि के लिए दोनों आवश्यक हैं साकार ईश्वर पुरुष रूप धारण कर जगत में मनुष्य रूप में आते हैं वे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के साथ आते हैं यद्यपि वे मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं पर अवतार दैवी गुण से संपन्न होते हैं ईश्वर सभी सीमाओं से परे हैं वे न तो साधु हैं न ही गृहस्थ माया उन्हें बा, बांध नहीं सकती अन्यों के लिए विवाह एक बंधन है लेकिन अवतार के लिए ऐसा नहीं है कुछ अवतार विवाहित हैं जैसे रामचंद्र और कृष्ण कुछ अपनी पत्नियों को छोड़कर सन्यासी हो गए जैसे बुद्ध और चैतन्य कुछ जीवन पर्यंत सन्यासी थे जैसे जीसस और शंकराचार्य श्री रामकृष्ण ने विवाह किया और फिर सन्यास का व्रत लिया परंतु उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया उन्होंने एक स्त्री अर्थात भैरवी ब्राह्मणी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया उन्होंने ईश्वर के मातृभाव का उपदेश दिया माँ काली उनकी इष्ट देवी थी उनकी धर्मपत्नी उनकी प्रथम शिष्या थी श्रीहर ग्राम श्री रामकृष्ण के भतीजे हृदय और माँ शारदा की माता श्यामा देवी का जन्म स्थान है वह शांतिनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जहां आसपास के गांवों से यात्रीगण पूजा के लिए निरंतर आते हैं जब श्री रामकृष्ण कलकत्ता से कामारपकुर आते वे निरपवाद रूप से शहर जाकर हृदय के साथ कुछ दिन रुकते थे एक समय जब श्री रामकृष्ण वहीं थे एक प्रसिद्ध गायक शहर आए उन्होंने हृदय के घर में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया तब श्यामा सुंदरी अपने तीन वर्ष की पुत्री शारदा के साथ अपने पिता के घर में थी माँ और बेटी गायन कार्यक्रम सुनने के लिए वहाँ गई कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात गांव की एक महिला ने चिढ़ाते हुए मां शारदा से पूछा कि किस लड़के से विवाह करेगी अपनी नन्ही उंगली से उन्होंने श्री रामकृष्ण की ओर संकेत किया स्वामी शारदेशानंद द्वारा लिखित श्री श्री माए स्मृति कथा में उन्होंने लिखा है कि यह घटना शहर में मां शारदा के मामा के घर उद्यान भोज पिकनिक के समय हुई थी मां शारदा का पालन पोषण जब जयरामबाटी ग्राम में हो रहा था तब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में कठोर साधना कर रहे थे वर्ष अठारह में मां काली के प्रथम दर्शन के पश्चात ईश्वर के निरंतर संपर्क में रहने के लिए उनकी इच्छा बढ़वती हो गई पूर्ण रूपेण ईश्वर में लीन भोजन निद्रा वस्त्र तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं के प्रति वे उदासीन हो गए दिन रात वे ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत करते ईश्वर के प्रति उनकी तीव्र व्याकुलता माँ काली के प्रति उनके करुण प्रंदन के रूप में प्रकट होती उन्होंने सांसारिक लोगों का संग त्याग दिया और वे सामान्य लोगों के समान कार्य करने में सक्षम नहीं रहे ईश्वरीय भाव की उन्मुक्त अवस्था के कारण दक्षिणेश्वर मंदिर में जहाँ वे पुजारी थे वहाँ उनके लिए पूजा आदि करना संभव नहीं ईश्वरीय भाव की उच्च अवस्था को मंदिर के व्यवस्थापकों ने मानसिक रोग समझा और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कर दी बंगाली में कहावत है शब्द कानों के द्वारा चलते हैं कमाल पुकुर में श्री रामकृष्ण की अवस्था और पुजारी के रूप में कार्य नहीं कर सकने की सूचना उनके माता और भाई रामेश्वर को प्राप्त हुई वे बहुत चिंतित हुए सितंबर अठारह में वे श्री रामकृष्ण को घर ले आए अपने पुत्र के सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति एवं ईश्वर के प्रति पागलपन जैसा प्रेम देखकर माता चंद्रामणि को अत्यंत कष्ट हुआ उन्होंने औषधि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान भूत बाधा दूर करने के लिए जादूगर द्वारा झाड़ फूंक आदि कई उपाय किए यद्यपि चंद्रमणि को शीघ्र ही इस बात का अनुभव हो गया कि वास्तव में उनका पुत्र कुछ हद तक सामान्य है माता चंद्रामी देवी और भाई रामेश्वर ने श्री रामकृष्ण को बिना बताए उनके लिए योग्य वधु की खोज प्रारंभ कर दी कई कारणों से यह सरल नहीं था उन्हें अधिक निराश और उद्विग्न होते देखकर एक दिन श्री रामकृष्ण ने भावावस्था में उन लोगों से कहा आप लोग लड़की की खोज में जहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हैं जयराम बाटी के रामचंद्र मुखर्जी के घर जाकर देखो वहाँ मेरे लिए कन्या चिन्हित करके रखी है यह प्रसंग संकेत स्थानीय परंपरा है जिस फल को सर्वप्रथम देवता को अर्पित किया जाता है उसके डंठल को घास के तिनके से बांध दिया जाता है जिससे उस फल को अन्य से अलग रखा जा सके किसी को जयराम बाटी भेजा गया और उसने आकर यह समाचार दिया कि भावी वधू की आयु केवल पाँच वर्ष है उस समय श्री कृष्ण की आयु चौबीस वर्ष थी अतः इसे अभीष्ट जोड़ी नहीं माना जा सकता फिर भी चंद्रामि ने विवाह करने का निर्णय लिया कुछ दिनों में बात तय हो गई रामेश्वर ने तीन सौ दहेज में दिए और विवाह का शुभ दिन मई अट्ठारह उनसठ अठारह सौ उनसठ में निश्चित किया गया स्वामी निखिलानंद ने इस विवाह के रहस्य को समझाया हिंदू कन्या का बाल विवाह विशेषकर दो गाँव में रहते थे जो गांव में रहते थे उनके लिए असामान्य नहीं था परंतु वास्तव में इस प्रकार का विवाह एक सगाई की तरह था वास्तव में पत्नी के वयस्क होने पर विवाह संपन्न होता था जब पति पत्नी साथ रहते थे यद्यपि श्री रामकृष्ण का विवाह आश्चर्यजनक था यहाँ वधू ऐसी थी जिसकी चेतना में काम भाव का उदय नहीं हुआ था और वे जीवन पर्यंत इससे मुक्त रहीं वहाँ वर ऐसा था जो समस्त स्त्री जाति को अपनी माता और जगतजन्य के मूर्त रूप में देखता था जीवन पर्यंत उनका यही भाव रहा क्योंकि उस समय तो वे आध्यात्मिक साधना में लीन थे तो शरीर और संसार दोनों के प्रति उनका भाव विस्मृत था और उनका प्रत्येक कार्य साक्षात जगन माता द्वारा निर्देशित होता था वे पूर्ण से निरूप थे जगन माता की शरण में थे इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि वह इस विवाह का आयोजन ईश्वरीय योजना के अनुसार हुआ इसमें दोनों का कोई भी सांसारिक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ लेकिन इससे एक ईश्वरीय योजना परिपूर्ण हुई रामकृष्ण देव के देहावसान के पश्चात मां शारदा उनके अपूर्ण आध्यात्मिक कार्यों को संपादित करने के लिए पहले से ही निर्दिष्ट थी विवाह के दिन गांव की महिलाओं ने सुंदर वर को धोती और चादर पहनाई उनके मस्तक पर चंदन के लेप की बिंदी लगाई और उनके गले में फूलों की माला पहना दी रामेश्वर की पत्नी साकंभरी थोड़ी दुखी थी क्योंकि धनाभाव के कारण वर की बारात के लिए गाने बजाने वाले की व्यवस्था नहीं कर सके थे धनाभाव के कारण वर की बारात के लिए गाने बजाने वाले की व्यवस्था नहीं कर सके थे श्री रामकृष्ण नकल करते हुए अपने मुख से ढोल की आवाज़ निकालने लगे और गांव के संगीतकारों के समान अपने हाथों से अपने कूल्हों को थपथपाते हुए नाचने लगे इस प्रकार उन्होंने आनंद का एक वातावरण निर्मित कर दिया और सब हंसने लगे रामेश्वर वर के लिए पालकी की व्यवस्था नहीं कर पाए इस कारण श्री रामकृष्ण और उनके साथियों को चार मील दूर जयराम बाटी पैदल जाना पड़ा पारंपरिक विवाह समारोह मां शारदा के पैतृक मिट्टी की पुरानी झोपड़ी में संपन्न हुआ मां शारदा के माता पिता की संतुष्टि और प्रथा के निर्वहन करने के लिए चंद्रमणि देवी ने विवाह समारोह में धनाढ़ लाहा परिवार से वधु के लिए कुछ जेवर उधार लिए थे यद्यपि मां शारदा का परिवार गरीब था लेकिन उन्होंने शास्त्र सम्मत विधान से समारोह को संपन्न कराने का यथासंभव प्रयास किया पूरा परिवार और गांव के बहुत सारे लोग विवाह में उपस्थित थे पुरोहित ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया प्रथा के अनुसार गांव की महिलाएं जलती हुई 27 लकड़ियों की डंडियों को लेकर वधू और वर के चारों ओर गोलाकार चलने लगी दो मनुष्यों के बीच बंधन के प्रतीक स्वरूप हल्दी से रंगे हुए एक धागे का टुकड़ा वर एवं वधु की कलाई में बाँधा गया अकस्मात बंधन का धागा जल गया जो अशुभ का प्रतीक था लेकिन विधि के विधान को कौन बदल सकता है निसंदेह विवाह एक प्रकार का बंधन है लेकिन जगदम्बा ने उस अज्ञान रूपी बंधन को नष्ट करके उसे एक विलक्षण आध्यात्मिक जोड़ी में परिवर्तित कर दिया मां शारदा पांच साल की एक छोटी कन्या थी जिनके मन में विवाह के संबंध में लगभग कोई धारणा नहीं थी और श्री रामकृष्ण एक आत्मज्ञानी थे जो सांसारिक धरातल से ऊपर उठ उप चुके थे वैवाहिक कार्य समाप्त होने के पश्चात वधू के पिता वर पक्ष के संबंधियों को भोजन कराने में व्यस्त थे भोजन की व्यवस्था आंगन में थी और मां शारदा की पुरानी मिट्टी की झोपड़ी को वधू कक्ष के रूप में सजाया गया था परम्परा के अनुसार गाँव की औरतें और वधु की सहेलियाँ वधु कक्ष में एकत्र होकर वर को चिढ़ाती और ठिठोली करती है उस कमरे में इतनी महिलाओं को देखकर कर श्री रामकृष्ण को लीला में मां जगदम्बा का स्मरण हुआ तत्काल उन्होंने अपने मधुर स्वर से माता का भजन गाना प्रारंभ किया सभी महिलाएं वर के तेजों में मुख मंडल को देखकर आश्चर्य और आनंद से भर गई और वर से हास प्रयास करना भूल गई उस रात श्री रामकृष्ण पूर्ण रूपेण दैवी भाव में डूबे हुए थे धन्य है वे महिलाएं जिन्होंने हर और गौरी अर्थात श्री रामकृष्ण और मां शारदा के आध्यात्मिक मिलन को देखा यह एक असाधारण विवाह था विवाह के दूसरे दिन श्री रामकृष्ण माँ शारदा के साथ कामार लौट आए मां शारदा बहुत छोटी थी इसलिए उनके चाचा ईश्वर उन्हें अपनी गोद में लेकर आए माता चंद्रमणी ने नई वधू का यथा रीति स्वागत किया और परिवार के सदस्यों तथा तो आत्मीय जनों के लिए छोटे भोज का आयोजन किया मां शारदा कहती थी खजूर पकने के दिनों में मेरा विवाह हुआ था महीना मुझे याद नहीं है जब मैं वहाँ दस दिन थी तो मैं खजूर चुनती थी एक दिन गांव के जमींदार धर्मदास लाह आए और उन्होंने मुझे देख कहा क्या यह नवविवाहिता कन्या है जब उधार में लिए गए आभूषणों को वापस करने का समय आया तब चंद्रामी देवी अत्यधिक चिंतित हो गई उन्होंने प्रेम पूर्वक नववधु को अपना बना लिया था उससे आभूषण वापस लेने पड़ेंगे इस विचार से उस वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए यद्यपि उन्होंने अपना दुख प्रकट नहीं किया लेकिन श्री रामकृष्ण को इसे समझने में देर नहीं लगी उन्होंने अपनी माता को सांत्वना दी और जब मां शारदा सो रही थी तो उन्होंने स्वयं इतनी कुशलता से आभूषण ले लिए कि उन्हें इसका पता भी नहीं चला आभूषण तत्काल ल्हाों को वापस कर दिए गए लेकिन प्रातःकाल उठने के पश्चात कन्या ने पूछा मेरे आभूषण कहाँ हैं माता चंद्रामी ने आँखों में आंसू भर कर शारदा को अपनी गोद में बिठा लिया और आश्वासन देते हुए कहा मेरी बेटी गदाई बाद में तुम्हारे लिए इससे अच्छे आभूषण बनवा देगा बात यही समाप्त नहीं हुई उस दिन मां शारदा के चाचा ईश्वर उन्हें देखने आए जब उन्हें इस घटना का पता चला वे क्रोधित हो गए और मां शारदा को लेकर तत्काल वापस जयराम बाटी लौट गए माता चंद्रमणि अत्यंत दुखी हो गई माता के दुख को कम करने हेतु श्री कृष्ण ने विनोद पूर्वक कहा वे कुछ भी कहें या करें विवाह संबंध को वे नहीं तोड़ सकेंगे विवाह के पश्चात श्री कृष्ण के एक वर्ष सात महीने कामर पुकर में निवास किया दिसंबर अठारह सौ साठ में वे जयराम बाटी गए उस समय माँ शारदा की आयु सात वर्ष की थी जब श्री रामकृष्ण जयराम बाटी पहुँचे मां शारदा ने उनके चरणों को धोया और पंखा झला इसे देखकर मां माँ शारदा की सखियाँ हंसने लगी। मां शारदा अत्यधिक लज्जाशील थी वे लोगों के समक्ष अपने आप को हमेशा छिपाकर रखने का प्रयास करती थी एक दिन हृदय कमल के पुष्प लेकर आए एक दिन हृदय कमल के पुष्प लेकर आए और माँ शारदा के अत्यधिक संकोच करने पर भी उन कमल के फूलों से उनकी चरण वंदना की जयराम बाटी में कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात श्री कृष्ण माँ शारदा के साथ कामार पुकुर वापस लौट गए माता चंद्रमणी ने यद्यपि अधिक समय रुकने का अनुरोध किया लेकिन श्री कृष्ण कुछ दिन ही कामार पुकुर में रुके वे दक्षिणेश्वर लौट आए और एक बार फिर से आध्यात्मिक साधना में डूब गए और वे अपनी नवविवाहित पत्नी के बारे में सब भूल गए मां शारगा जयराम बाटी लौट गई और पारिवारिक कार्यों में लग गई